देवी भागवत आठवां भारतवर्ष भारतवर्ष की महिमा का कथन नारद इस में जन्म लेने वाले पुरुषों को अपने अपने सात्विक राजस और तामस कर्मों के प्रभाव से ही दिव्य मानव एवं नार योनियां मिलती है संपूर्ण निवासियों को भांति भाति के भोग भोगने को मिलते हैं अपने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार करने पर भारतवासियों को मोक्ष तक मिल जाने की बात बिल्कुल स्पष्ट है इस मोक्षरूपी परम कार्य की सिद्धि के साधन होने के कारण ही इस भारतवर्ष को इतना गौरव प्राप्त हुआ है स्वर्ग के निवासी वे वेदवादी मुनिगण इस विषय में अपना उद्गार प्रकट करते हैं उनका कथन है अहो इन प्राणियों ने कौन ऐसा उत्तम कार्य किया है अथवा भगवान श्री हरि की स्वयं ही इन पर कृपा हो गई है जिसके फलस्वरूप इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य के घर वह जन्म प्राप्त हुआ है जिसमें रहकर कर ये भगवान मुकुंद की सदा सेवा करते रहे हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिए हमने महान कठोर यज्ञ तप व्रत और दान के प्रभाव से सुंदर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ जबकि भगवान नारायण के चरण कमलों की हमें स्मृति तक नहीं रही अहो अमीषा किम कार्यशोभन प्रसन्न स्वीदुतस्वयरि यजन्मलबि मुकुंदसोपेकि किम दुजयेन फलगुना न यत्रण पाल पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयद्रियोत्सवात यहाँ इंद्रियों के लिए एक से एक उत्तम सुखदायी विषय है जिनके भोगने से हमारी वेग शक्ति ही छीन गई है जहाँ रहने वालों की आयु एक कल्प होती है परंतु पुनः जन्म लेना पड़ता है उसकी अपेक्षा भारतवर्ष में थोड़ी आयु लेकर जन्म लेने को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि विद्वान पुरुष मानव शरीर से किए हुए कर्म भगवान श्रीहरि को समर्पण करके उनके निर्भय पद के परम अधिकारी बन जाते हैं जहाँ भगवान श्रीहरि के अमृतमय गुणानुवाद की सरिता नहीं प्रवाहित होती जहाँ के निवासी परोपकारी तथा भगवत भक्त नहीं होते जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं किए जाते एवं महान महोत्सव नहीं मनाए जाते वह ब्रह्मा का लोक ही क्यों न हो परंतु वहाँ रहना उचित नहीं है न साधव साम जहाँ मानव योनि उत्तम ज्ञान क्रिया और द्रव्य आदि विविध सामग्रियों से संपन्न है भारतवर्ष में ऐसी योनि प्राप्त करके जो प्राणी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते वे तो फिर जंगली पक्षियों की भांति बंधन में ही पढ़ना चाहते हैं सचमुच भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं अतएव जब वे यज्ञ में अपने विभिन्न इष्ट देवताओं का भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा आवाहन करके उन्हें पृथक पृथक भाग अर्पण करते हैं तब उनके उस से एकमात्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही प्रसन्न होकर उन भागों को ग्रहण करते हैं यह सर्वथा सत्य है कि मांगने पर भगवान मनुष्यों को अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं परंतु उनके वह वास्तविक देन नहीं है क्योंकि उस पदार्थ के मिल जाने पर भी कामना का अभाव नहीं होता भगवान श्रीहरि के चरण कमल संपूर्ण इच्छाओं को शांत कर देते हैं निष्काम भाव से भजन करने वाले पुरुष स्वयं श्रीहरि की कृपा से उन्हीं चरण कमलों को पाकर सदा के लिए पूर्ण काम हो जाते हैं अतः जिन पूर्व जन्मकृत यज्ञ प्रवचन एवं कर्मों के फलस्वरूप हमें इस समय जो स्वर्ग का सुख प्राप्त है उन कर्मों के फलभोग का यदि कुछ भी अंश शेष हो तो उसके प्रभाव से हम इस भारतवर्ष में भगवत चिंतन करने वाला मानव जन्म प्राप्त करें क्योंकि इस वर्ष में श्रीहरि अपने भक्तों पर परम कल्याण कर देते हैं नारद जम्बुद्वीप में अन्य आठ उपद्वीप प्रसिद्ध हैं अपहृत मार्गों का अन्वेषण करने वाले समुद्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की है इनके नाम हैं स्वर्णप्रस्थ चंद्रशुक्र, आवर्तन, रमणक मंदर हरिण पांचजन्य सिंघल और लंका यह जम्बू द्वीप का परिमाण विस्तार के साथ बता दिया अब इसके बाद प्लक्ष आदि छह द्वीपों का वर्णन करूंगा।